ओ नमो भगवते ओम ओम ओम ओम वसुदेवायुम्ञानीरांदाजनशलाकया एना नमः चक्षुन्मित श्रीगुरव नम श्रीचैतन्यमोदी स्थापित स्वयं रूपा ददाति स्वदाक हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपे गोपेश गोपिता राधा कांता राधाकांत नमस्ते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेषभा देवी प्रणमा हरिविये वाशाकुश कृपा सिंधु अचितामो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निंदी अदत गदागर श्रीवासि गौरव हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम, राम राम राम हरे हरे तो आज हम फिर से हिंदी में ही चर्चा करेंगे नहीं मराठी में नहीं बोल सकते तो हम चर्चा करेंगे गोवर्धन के बारे में जो अभी अभी रिसेंटली हमने बुक लॉन्च किया था गिरिराज गोवर्धन उसका नाम था हरिदास वर्या श्री गोवर्धन क्या नाम था तो उसकी शुरुआत में हम हम गोवर्धन का प्रणाम मंत्र बोलेंगे आप मेरे पीछे बोलिए नमस्ते गिरिराजा श्री गोवर्धन नामिने, श्री गोवर्धन नामिने।, श्री गोवर्धन नामिने। परमानंद ने उसका अनुवाद इस प्रकार से है मैं समस्त पर्वतों के राजा श्री गोवर्धन को सादर नमस्कार करता हूं। वे असम दुख व कष्टों का अंत कर देते हैं और परम आनंद प्रदान करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भगवान का एक रूप है कौन सा रूप है ये गोवर्धन के रूप में तो आपको बड़े ध्यान से सुनना है थोड़ी देर के लिए गिरिराज गोवर्धन के बारे में क्योंकि गिरिराज गोवर्धन को भगवान कृष्ण ने अपने बाएं हाथ का जो आखरी उंगली है हाँ उसका जो नाखून है उसके ऊपर भगवान ने धारण किया था सात सात हाँ, सात दिनों के लिए तो ऐसे जो गिरिराज है भगवान का कृपा अवतार है तो गोवर्धन को दो प्रकार से देखा जाता है एक तो गोवर्धन को जैसे पुस्तक का नाम ही है हरिदास वर्य श्री गोवर्धन क्या नाम है हरिदास वर्य श्री गोवर्धन तो गोवर्धन को देखने के दो नजरिए है एक है वो हरिदास वरिया श्रीमद् भागवत में तीन लोगों को हरिदास नाम से पुकारा गया है हरिदास शब्द का अर्थ क्या है जो हरि का दास है सेवक है इसलिए एक बार नारद मुनि को पूछा नारद मुनि आप अपने बारे में बोलो अपना परिचय दो तो हमें कोई पूछते कि आप कौन हो तो हम कहते हैं मैं डॉक्टर हूं इंजीनियर हूं वकील हो हू, ये वो तो जब नारद को पूछा तो क्या बोला नारद ने दासो हम वासुदेवश क्या बोला उन्होंने दासो हम वेवश मैं दास हूं लेकिन किसका दास हु किसका वासुदेव का वासुदेव मीन्स कृष्ण का भगवान का तो उसी प्रकार से हम सब तो दास हैं किसी ना किसी की हम क्या कर रहे हैं सेवा कर रहे हैं किसी की भी हम सेवा नहीं कर रहे हैं तो अपने इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं प्रभुपाद कहते हैं हम गोदास तो निश्चित रूप से हैं। कृष्ण के दास नहीं बने तो किसके दास बनेंगे इंद्रियों के दास गोदास बनेंगे तो उस प्रकार से ये सबसे बड़ी उपाधि है क्या भगवान का दास या भगवान का भक्त बनना तो पूरे भागवत को पढ़ने के बाद भगवान के तीन सबसे बेस्ट भक्तों का नाम आया है और उनको क्या बोला है हरिदास क्या बोला है हरिदास तो पहला नाम आया है महाराज युधिष्ठिर का युधिष्ठिर महाराज को भागवत में शब्द इस्तेमाल हुआ है हरिदास तो और क्यों हरिदास कहा गया युधिष्ठिर महाराज को क्योंकि युधिष्ठिर महाराज के पास जितना भी धन ऐश्वर्य नाम सब कुछ था उन्होंने किसकी सेवा में लगाया कृष्ण की सेवा में हाँ एक बार भगवान ने कहा तुम्हें कुछ चाहिए चाहिए चाहिए मांगो कहते मुझे सबसे चाहिए सबसे सुंदर पत्नी और ज्यादा धन होना कृष्ण कहते अरे मेरे भक्त तो ये सब नहीं मांगते तुम कैसे सबसे ज्यादा धन मांग रहे हो सुंदर पत्नी मांग रहे हो कहते सबसे ज्यादा धन होना चाहिए क्योंकि उसके द्वारा मैं सारे जगत के सामने स्थापित करूंगा आपकी आप ही क्या हो सर्वे सर्वा सर्वश्रेष्ठ हो इसलिए उन्होंने राजस्व यज्ञ किया राजस्वीय यज्ञ के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है राजस्व यज्ञ करके जो अग्र पूजा होती है सबसे प्रथम पूजा वो किसकी की उन्होंने कृष्ण की की थी तो भागवतम कहता है कि हरिदास शब्द हरिदास विधि के लिए इस्तेमाल हुआ है और दूसरे हरिदास भागवतम में कहे गए हैं वो है उद्धव कौन उद्धव उद्धव कृष्ण के सबसे नजदीक के थे उनके उनके चाचा के बेटे थे उद्धव और ये उद्धव को पढ़ाने के लिए कहाँ भेजा गया था स्वर्ग में कहा भेजा था उद्धव को स्वर्ग कौन सी यूनिवर्सिटी थी गौरांग पैराडाइज यूनिवर्सिटी स्वर्ग में वहां भेजा और उनके गुरु कौन थे उद्धव के बृहस्पति तो इस संसार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन था उस समय उद्धव थे और उद्धव कृष्ण के साथ रहते थे उद्धव दिखने में कृष्ण के जैसे लगते थे लेकिन उद्धव कभी भी नई चीज अपने लिए कभी इस्तेमाल नहीं किए जो चीज कृष्ण ने पहनकर उतारी हो वही कपड़े उद्धव पहनते थे वही गहने पहनते थे और कभी भी डायरेक्ट भोजन नहीं खाया एक भी दिन ऐसा नहीं हुई उद्धव का कि उन्होंने कृष्ण का उच्चित नहीं खाया हो और जब कृष्ण द्वारका में खाने के लिए बैठते थे मथुरा में और द्वारका में तो किसी को अलाउड नहीं था कृष्ण को खाते हुए देखना और किसी को अलाउड नहीं था कृष्ण के पास खड़े रहना उस समय केवल उद्धव ऐसे थे जो कृष्ण के पास बैठ जाते थे जब कृष्ण खाते थे उनको अलाउड था और जैसे खा लेते थे तो किसको देते थे उनका प्रसाद उद्धव को तो उद्धव कहते हैं कि हे है कृष्ण मुझे आपकी माया का भय नहीं है इस संसार में सारे लोग आपकी माया से डरते हैं लेकिन मुझे उसका भय नहीं है क्योंकि मैंने सबसे अच्छी एक एक एक अच्छी दवाई ढूंढ निकाली है माया के अगेंस्ट और वो क्या है कि आपका उचित ही स्वीकार करना इसलिए जो भी कृष्ण की चीजें हम यूज करेंगे भगवान को अर्पित की हुई तो माया कभी पर कभी भी हमारे ऊपर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती और हमेशा हमें कृष्ण का स्मरण रहेगा इसलिए प्रभुपाद क्या कहते हैं कुछ भी खाना है तो क्या करो भगवान को अर्पित करके खाओ कुछ भी नई चीज लाई तो क्या करनी चाहिए भगवान को अर्पित करके स्वीकार करनी चाहिए भक्त लोग कपड़े भी आते हैं तो भगवान के सामने रख देते भगवान ही आपके लिए है फिर वो कपड़े पहेंगे कुछ भी लाएंगे अपने लिए घर में सब पहले भगवान को फिर अपने लिए तो उसका जो प्रभाव है वो, उससे हम बच जाते हैं क्योंकि हर चीज में पाप बना रहता है तो ऐसे उद्धव को हरिदास कहा गया है लेकिन अभी तीसरा जो शब्द है वो हरिदास नहीं है हरिदास के साथ क्या जुड़ा हुआ है हरिदास वर्य हाँ, इधर देखो लिखा है क्या लिखा है हरिदास वर्य तो हरिदास वर्य वर्य शब्द का अर्थ क्या है श्रेष्ठ जितने भी हरिदास हुए हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ कोई हरिदास है तो किसका नाम लिया गया है गिरिराज गोवर्धन के तो गोवर्धन को यह नाम दिया गया हरिदास वर्य कि यह सारे हरिदासों में सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि गोवर्धन भक्त भी है और भगवान भी है दोनों चीजें हैं जैसे चैतन्य महाप्रभु क्या है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य चैतन्य महाप्रभु साक्षात राधा कृष्ण है स्वयं भगवान है लेकिन साथ ही साथ क्या है हाँ भक्त है चैतन्य महाप्रभु दोनों उसी प्रकार से जो गोवर्धन है वो भगवान के भक्त भी है और साक्षात कौन है वो कृष्ण भी है तो ये हरिदास वर्य शब्द किसने उनके लिए बोला था तो भागवत में वर्णन आता है कि ये शब्द निकला था श्रीमती राधा रानी के मुख से किसके मुख से राधा रानी के मुख से राधा रानी एक बार अपने बरसाना में थे बरसाना किसने किसने दर्शन किया है हाँ बरसाना गए ना जहाँ राधा रानी निवास करती है बरसाना बरसाना भगवान की वर्षा वर्षा होती है हम कहते हैं ना वर्षा हो रही है वर्षा हो रही है वर्षा होती है तो वहां प्रेम की वर्षा होती है और श्रीमती राजा रानी का स्थान है तो एक दिन श्रीमती राधा रानी बरसाना में अपने महल उनके पिता का नाम क्या है वृषभानु, राधा रानी के पिता का नाम क्या है वृषभानु और उनकी माता का नाम है कीर्तिदा हाँ तो ऐसे अपने महल में रेस्ट कर रहे थे, सो रहे थे और सारी गोपियां आई यहाँ देखो कितनी आठ गोपियां हैं ललिता विशाखा आदि सारी गोपियां आई राधा रानी के पास और राजा रानी जब जग गई तो राजा रानी विलाप करने लगी कृष्ण कृष्ण कहने लगे, उन्होंने कहा कि, कि कैसा जीवन है व्यक्ति का जीवन बहुत ही आ, निम्न है यदि उसके में कृष्ण के लिए प्रेम की भावना नहीं है इस संसार में मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी कृष्ण के लिए अनुराग और प्रेम की भावना नहीं है तो ऐसा जीवन एक कुत्ते बिल्ली के समान है वो भी खाते हैं सोते हैं अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं और यदि व्यक्ति वैसा ही जीवन यापन करता है तो पशु के समान है तो राधा रानी सब सखियों को थी कि को? आ, वो कि कब दिन आएगा मेरा अनुराग मेरे में कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न होगा तो उन्होंने कहा बताओ बताओ सखियों आप बताओ कैसे कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न होगा तो सारी सखिया अचंबित थी तो राधा रानी के जो विंडो था ना घर का खिड़की था तो खिड़की से जिस रूप में राधा रानी रहते थे वहां से क्या दिखाई देता होगा वहां से गोवर्धन क्या दिखाई देता था गोवर्धन, गोवर्धन। राधा रानी ने ऐसे हाथ किया हाथ किया और राधा रानी ने फिर एक श्लोक बोला जो इस किताब के पीछे लिखा हुआ है हंता हरिदास वरियो उन्होंने बोला कि ये देखो समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है ये जो हरिदास वर्य है गोवर्धन उन्होंने कहा कि यदि हरि के दासों के प्रति सेवा की भावना नहीं होगी तो भगवान के प्रति भी कोई प्रेम की भावना हमारे हृदय में नहीं आएगी तो उन्होंने कहा जब तक ये हरिदास वर्य गोवर्धन क्योंकि गोवर्धन को हरिदास वर्य इसलिए कहा है कि गोवर्धन ने केवल कृष्ण की सेवा नहीं की गोवर्धन ने क्या किया गोवर्धन ने कृष्ण से संबंधित जो भी था उन सबकी सेवा की कृष्ण से संबंधित कौन है उनके भक्त है उनके गोल बाल है उनकी गौवे है गोपिया है ऐसे गोवर्धन ने क्या किया सबकी सेवा की इसलिए गोवर्धन को क्या बोला गया हरिदास वर्य सर्वश्रेष्ठ हरि के दासों में तो ऐसे जो गोवर्धन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्ति में हमारे संप्रदाय के एक महान आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी हुए है उन्होंने कहा राधा कृष्ण के प्रति प्रेम या सेवा की भावना का ये गोवर्धन क्या है प्रवेश द्वार है क्या है प्रवेश द्वार कृष्ण प्रवेश की सेवा में प्रवेश करना है तो आपको किसकी कृपा लेनी पड़ेगी गोवर्धन की इसलिए गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए बोलते हैं क्या बोलते हैं हम परिक्रमा।, परिक्रमा परिक्रमा करने से उनकी सेवा होती है और परिक्रमा करने से हम दूसरी परिक्रमा हमारी बंद हो जाती है कौन से जन्म मृत्यु जरा व्याधि की जो परिक्रमा है ना चक्कर हाँ उसका जो भ्रमण है बंद हो जाता है तो ये जो गोवर्धन की परिक्रमा और गोवर्धन की महिमा स्वयं किसने स्थापित की थी कृष्ण ने स्थापित की थी जब इंद्र ने क्योंकि भगवान अभी सात साल के वह थे सात साल और सात दिनों के लिए उन्होंने क्या उठाया गोवर्धन उठाया तो जब सात साल तक भगवान हर साल देखते थे कि हर साल अश्विन का जो मंत्र आता है उस समय ये लोग निकलने लगते है कुछ दूर जाते ब्रजवासी वहां रहते यज्ञ आदि करते हैं बाद में बहुत सारा साग्री इकट्ठा करके इंद्र की पूजा करते रहते थे हर रोज तो भगवान ने सोचा मैं स्वयं भगवान हूँ और मेरे घर वाले इंद्र की पूजा करते हैं हाँ किसकी पूजा होनी चाहिए मेरी पूजा होनी चाहिए या फिर विष्णु या भगवान की पूजा होनी चाहिए सब देवता की पूजा करते हैं तो कृष्ण छोटे से बच्चे थे उन्होंने कहा भी थोड़ा सा बड़ा बड़ा होता होता हूं हूं तो बोलता हूं। कितने साल साल साल साल के के के के हो हो गए नहीं हो गए नहीं और वो एक दिन चराने जाते थे भगवान रोज गायों को चराने लेके जाते थे और गायों को जब लेके जाते थे चराने के लिए तो गाय आगे नहीं चलती थी आगे नहीं निकलती थी गाय रुक जाती थी कहती थी कि हम आगे चलेंगे तो आपको देख नहीं पाएंगे तो कृष्ण आपको कहा चलना होगा आगे, आगे चलना होगा अभी संसार में सारे जो गाय चराने वाले कहा जाते पीछे पीछे चलते हैं लेकिन कृष्ण आगे आगे चला करते थे आगे फिर गव्य उनको देखते थे और निकलते थे उनको आनंद आता था और दूसरा यह भी है क्योंकि एक बार जब पहली बार कृष्ण गव्य चराने के लिए निकले तो ईश्वर माता ने कहा कृष्ण अरे जंगल में जब गवे चराने जाते हो चारागा में तो वहां तो बड़े बड़े पत्थर कंकड़ और कांटे आदि होते हैं तो आपके पाव में चुप जाएंगे लगेंगे हाँ इसलिए क्या करूंगी मैं आपके लिए सुंदर शूज देती हूँ चप्पल देती हूँ और बहुत धूप आती है इसलिए मैं आपके लिए क्या दूंगी एक छतरी दूंगी तो कृष्ण ने कहा नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा जोता चप्पल नहीं चाहिए और न छत्री चाहिए, चाहिए। तभी मैं इनका इस्तेमाल करूंगा जितनी मेरी गायें हैं उनके पाओ में भी क्या होने चाहिए गौरा चप्पल कितने चप्पल होते गाय चार गाय के पाओ में हाँ तो भगवान नंद महाराज के घर में नौ लाख गाय थे कितने लाख थे नौ लाख हमारे पास नौ भी नहीं है <laughs> तो नंद उसे कहते थे हा जिनके पास नौ लाख गाय हो तो कृष्ण कई हजारों गायों को लेके जाते थे चराने ऐसे नहीं कि दो चार पांच दस नहीं हजारों गायों को लेकर जाते थे तो ना यशोदा माता को कहा जब तक मैं मैं तभी जूते पहनूंगा जब आप उनको पहनाओगी उनको दोगी और हर एक गाय को एक एक छत्री देनी पड़ेगी तो यशोदा माता ने कहा यह कैसे संभव है हर हर गाय को चार जूते देने पड़ेंगे और छत्री तो कृष्ण ने इतना प्रेम करते थे गाय से कि गाय को नहीं जूते तो मैं भी नहीं पहनूंगा गाय को छतरी नहीं है तो मैं भी छतरी नहीं लूंगा कृष्णा ऐसा इसलिए कृष्ण को क्या बोलते हैं गोपाल क्या कहते हैं क्या कहते हैं ब्रज गोपाल गोपाल गायों को पालन करते उनसे इतना प्रेम करते फिर गायों को पता चला अभी ये सारी गायें बांधी थी जब ये यशोदा और कृष्ण बातें कर रहे थे गायों के कान ऐसे बड़े होते ना लंबे जहा बात हो जाती ऐसे चले जाते कान उधर देखो इस संसार में भी कोई हमारे बारे में कुछ बोलता है तो हमारे कान भी उधर चले जाते है ना मेरे बारे में कुछ चर्चा हो रही है उधर चले जाते हैं। तो ऐसे गायों के कान भी ऐसे चले जाते थे एक गाय ने सुना सुनारे कृष्ण ने हमारे लिए जूते नहीं पहने हमारे लिए छतरी नहीं ली तो सारे गायों को बता दिया तो गायों ने कहा हम भी ऐसा करेंगे कि हम कृष्ण के आगे आगे चलेंगे और जितने भी पत्थर मिट्टी के ढेले और कुछ भी आएंगे अपने जो उनके पाओ में शूज है ना ऑलरेडी गायों के पाओ में भगवान ने क्या दिया है बहुत हार्ड बहुत कठिन वो दिए हैं खुर दिए हैं उन्होंने कहा इन खुरों से जितना भी बड़ा बड़ा ढेला होगा मिट्टी का या फिर पत्थर होंगे उसके ऊपर हम नाचेंगे और उनको क्या करेंगे पाउडर बना देंगे क्या बना देंगे पाउडर मुलायम बना देंगे आगे आगे तो कृष्ण क्या है वो सॉफ्ट मुलायम मिट्टी में चलेंगे इसलिए आप आज भी वृंदावन जाते हो तो वृंदावन की मिट्टी कैसी है पाउडर है और बहुत सॉफ्ट है मुलायम है तो फिर इस प्रकार से भगवान गौवन से इतना प्रेम रखते हैं और गवे भी क्या करती है भगवान से इतना प्रेम रखती है तो ऐसे ही ये जो गोवर्धन है ये सभी से हम इस प्रकार से सभी की सेवा करते थे गवों की गोपियों की ग्वाल सखाओं की और नंद यशोदा जितने भी वृंदावन के भक्त थे सब की सेवा करते थे तो ऐसे ही कृष्ण ने जब देखा कि ये लोग इंद्र की पूजा करते हैं देवता की पूजा करते हैं ये नहीं होना चाहिए गव्य चरा के जब कृष्ण आए वापस पूछा किसकी पूजा के लिए इतनी तैयारी हो रही है तो नंदा महाराज ने कहा कि हम इंद्र की पूजा करेंगे क्योंकि इंद्र क्या करते सबको वर्षा प्रदान करते हैं जब वर्षा आती है तो उसे घास आता है धन धान्य आता है और हम सब उस पर जीवित रहते हैं रह पाते हैं तो कृष्ण ने कहा कोई आवश्यकता नहीं उस इंद्र की पूजा करने की जो उसकी पूजा नहीं करता वहां भी वो जल दे देता है पहाड़ों के ऊपर भी जल देता है पत्थरों के ऊपर भी देता है समंदर के ऊपर भी जल डालता है हाँ तो हमें तो उसकी पूजा करनी चाहिए जिस पर हम निर्भर हैं हा क्योंकि हम किस पे निर्भर है गायों के ऊपर और गाय किस पर निर्भर है घास के ऊपर और घास कहा आता है गोवर्धन इसलिए गोवर्धन शब्द का यह अर्थ है गो का क्या अर्थ है गो गो, गो शब्द का अर्थ क्या है गाय और वर्धन मतलब बढ़ाता है तो जब कृष्ण गाय चराने ले जाया करते थे गोवर्धन में तो सोचो हजारों लाखों गाय आगे चलती हैं हा तो हजार गाय आगे चले तो जितना जो घास है वो क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा ना एक साथ हजार गाय चले तो क्या रह जाएगा वहां कीचड़ मिट्टी मिट्टी हो जाएगी वहां लेकिन ऐसे नहीं होता था शास्त्र कहते जब आगे हजारों गाय भी चले ना वो तुरंत चले तो घास और बड़ा हो जाता था वो शिक्षण पीछे आने वाले गायों के लिए तुरंत गाय खाते थे, वो जाते थे तुरंत वही घास फिर से बड़ा हो जाता था तो जो घास है कभी छोटा नहीं रहता था अरे गोवर्धन देखता था गायों को अभी थोड़ा सुगंधित घास हाँ, अच्छा अच्छा जो घास है वो पैदा करता था और उनको प्रदान करता था तो इस प्रकार से उन्होंने कहा हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए ये जो इंद्र की आप पूजा करते हो कभी आया है वो खाने के लिए इतना भोग लगाते हो इंद्र को कभी देखा आपने तो नंद महाराज कहते कि कभी नहीं देखा इंद्र आया ही नहीं कभी खाने के लिए कृष्ण कहते अभी गोवर्धन की पूजा करो गोवर्धन आपके सामने आएंगे और सब कुछ खाएंगे तो इन्होने बात मानी फिर जितनी इंद्र की पूजा के लिए चीजें एकत्रित किए थे वो सारी चीजें गोवर्धन की पूजा में लगाई और गोवर्धन का गोवर्धन को भोग लगाया उस गोवर्धन पहाड़ को क्या किया भोग, भोग लगाया इतना बड़ा पहाड़ आज भी तो उनको भोग लगाया तो कितना भोग लगाया वर्णन आता है छप्पन से भी ज्यादा मतलब इतना ज्यादा बनाया एक एक जो राइस है राइस का ऐसे पहाड़ बनाया पीला राइस रेड राइस ऐसे अलग अलग दही राइस सब प्रकार के राइस के पहाड़ बनाए और जो स्वीट राइस है उसका बड़ा सरोवर बनाया तालाब बनाया खीर का तालाब दाल का तालाब पनीर की सब्जी का तालाब सब प्रकार की सब्जियों का तालाब बना दिया और इतना तालाब पूरे गोवर्धन के ऐसे चारों ओर था सारे वृंदावन के भक्त आगे लोग आगे देख रहे है की ये गोवर्धन खाता कैसे है तो फिर अभी दिखा रे गोवर्धन तो व्यक्ति दिखी ना रे पहाड़ी है तो फिर अचानक कृष्ण उनके साथ थे क्योंकि कृष्ण ने बोला था ना गोवर्धन की पूजा करनी कृष्ण छोटे थे सात साल के तो उसी समय कृष्ण ने क्या किया अपना दूसरा रूप बना दिया और वो गोवर्धन से निकल आया ऐसे बड़ा रूप इतने बड़े हो गए ऊपर से बोलने लगे मैं गोवर्धन हूँ क्या बोलने लगे मैं गोवर्धन सारे वृंदावन के लोग देखने लगे आ आज तक हमने इंद्र को देखा नहीं और आज कृष्ण ने बोला तो ये गोवर्धन क्या हो गया है प्रकट हो गया है और बोला मैं गोवर्धन हूं तो ऐसे ऐसे बैठ गए जैसे हाँ, हम योगा के लिए बैठ जाते हैं ना ऐसे वो गोवर्धन के ऊपर बड़े रूप में बैठ गए कृष्णा दूसरा छोटा रूप इधर था वृंदावनवासियों ने देखा तो कृष्ण ने क्या किया कृष्ण ने सोचा अभी सबने प्रणाम करना चाहिए तो गोवर्धन को कहा इन वृंदावन वृंदावनवासियों को बोला देखो देखो देखो गोवर्धन साक्षात हमारे सामने प्रकट हो गया है बैठे हुए है वहां हम सबको प्रणाम करना चाहिए कृष्ण ने स्वयं प्रणाम किया आपने को ही प्रणाम किया खुद को ही वहां वो बड़ा है इधर ये छोटा आपने आपको प्रणाम कर रहा था फिर सारे वृंदावन के लोगों ने प्रणाम किया और उन्होंने कहा मैं गोवर्धन हूँ और यहाँ आप लोगों ने जो भी अर्पण करने के लिए यहाँ लाए हो वो सब में प्रेम से ग्रहण करने के लिए प्रकट हुआ हूं फिर गोवर्धन इतना बड़ा पहाड़ है पहाड़ था कि वो बादलों से भी ऊपर ऊंचा था बादल मीन्स क्या क्लाउड्स आई क्लाउड्स क्लाउड से भी ऊपर था तो फिर वो इतना नीचे गोवर्धन ने अपने हाथ बढ़ाए एक एक हाथ उनका पांच पांच किलोमीटर ऐसे लंबा था कितना इतना लंबा और इतना बड़ा तालाब का जो मानो अभी राइस और दाल का तालाब है तो ऐसे राइस वो अपने हाथ से उठाते थे खा लेते थे फिर दाल को ऐसे जैसे जैसे भी होता है ना उसका पंजा इतना बड़ा होता है तो ऐसे गोवर्धन ऐसे उठा लेता था दाल पी जाता तो दाल का तालाब जब खत्म होने लगता था वृंदावन के लोग दौड़ के जाते थे उस दाल के तालाब के बहुत ऐसे देखते थे अरे ये तो खाली हो गया है फिर हाथ स्वीट राइस के तालाब की ओर जाता था खीर के खीर का तालाब फिर वृंदावन के भक्त वहां दौड़ते थे तो ऐसे वृंदावन के भक्त दौड़ते रहते थे इतने सारे तालाब थे और फिर खा लिया खा रहे खा रहे खा रहे सब कुछ खाया और फिर क्या बोलने लगे वो अन्य और अन्य और अन्य क्या बोलने लगे अन्योर, अन्योर। उसका अर्थ है और लाओ और लाओ और लाओ बोलिए औरा, औरा, औरा, औरा। तो देखा कि इसने पूरा खा लिया इतना हजार हजार किलो खा लिया भात हजार मतलब कई हजार लीटर दाल पी लिया कई हजार किलो का पनीर खा लिया उन्होंने तो फिर वो कह रहे और चाहिए और चाहिए वृंदावन के भक्तों ने कहा रहे, और कितना लाए तो एक भक्त बड़ा बुद्धिमान था उसने क्या किया एक तुलसी का पत्ता तोड़ा और जाके सामने रखा कहा खा लो क्या खा लो तुलसी का पत्ता फिर उन्होंने अपने बड़े हाथ से तुलसी का पत्ता उठाया खाया और जोर से क्या दिया डकार दे दे ऐसे देखकर में पूरा इतना बड़ा आवाज निकाला उन्होंने कहा अभी मैं तृप्त हो गया फिर अभी खाने के बाद दांत में चीजें अटक जाती है ना हाँ तो फिर उसके लिए उनको वो टूथ होता है पिक होता है ना छोटा सा वो होटल में मिलता है छोटा आप निकालते हो तो उसके लिए वर्णन आता है कि ये जो बड़े बड़े बांस होते हैं ना वो बास के बास क्या है बांबू हाँ बास का जो लकड़ी है वो काट के रख दिया उनके सामने गोवर्धन ने बांस को उठाया और अपने दाँत साफ कर रहे थे हाँ इस प्रकार से और फिर फाइनली उन्होंने तांबुल खाया तो ऐसे जब देखा ब्रजवासी बहुत बहुत आनंदित हो गए और फिर उन्होंने अपना रूपा प्रकट किया कृष्ण ने कहा देखो उस इंद्र की ऐसी पूजा कर रहे थे आप क्यों पूजा कर रहे थे गोवर्धन देखो पहली बार पूजा किया तो सीधा प्रकट हो गया और जो भी अर्पित किया वो सारा खा लिया उन्होंने कहा अभी सबको गोवर्धन की परिक्रमा करनी है जो परिक्रमा नहीं करेगा उनके लिए बहुत बहुत हाँ भगवान ने गलत गलत बोला भगवान ने कहा उसका ऐसा हो जाएगा उसका वैसा हो जाएगा उसको ये होगा ऐसे बहुत बोला और जो परिक्रमा करेगा उसको बहुत चीजें होगी ऐसे बोला उन्होंने कहा सबको परिक्रमा करना है बच्चे से लेके बूढ़े तक और जिनको चलना भी नहीं आए वो बैलगाड़ी में बैठ पूजा परिक्रमा करना है तो सब लोग निकल पड़े वृंदावन के सारे लोग परिक्रमा करने लगे और सबसे आखिर में कृष्ण बलराम अपने सारे सखाओं के साथ बांसुरी बजाते नाचते हुए उन्होंने परिक्रमा की परिक्रमा की और परिक्रमा करने के बाद वो अपने भाई द्वीज होता है ना उसके बाद हर बार जो गोवर्धन पूजा भगवान ने किया था दीपावली के समय किया था उसके बाद भाई द्वीज होता है भ्रत द्विज उसको कहते हैं भात्र भ्रातृद्विज तो उस समय फिर वो अपने मित्र मधुमंगल और इन सब अपने सखाओं को लेकर उनकी बहन सुनंदा उनकी बहन का नाम क्या था कृष्ण के सुनंदा उनके जो उपनंद थे नंद महाराज पांच भाई थे नंद और उनके दूसरे भाई थे उपनंद उनकी बेटी थी जिनका नाम था सुनंदा भगवान उनके घर में गए सुनंदा ने अपने भाई आया तो बहुत सारे व्यंजन बनाए बहुत सारे स्वीट बनाए बहुत सारे रसगुल्ले बनाए सब कुछ बनाया कृष्ण खाने लगे लेकिन सबसे अच्छा किसको लग रहा था मधुमंगल एक भक्त उनका मित्र था जिसका पेट ऐसा बहुत बड़ा था ऐसा उसको सबसे अच्छा लड्डू लगते थे क्या लगते थे इसलिए वो बोलते है क्या छले बल्ले लड्डू खाए श्री मधु बोलिए चल श्री मधु मंगल हाँ तो ये मधु छोटा सा ही था कृष्ण का मित्र तो उसको इतना अच्छा लगा उसने कहा कृष्ण तुम्हारी एक ही बहन क्यों होनी चाहिए तीन सौ पैसठ बहन होनी चाहिए तुम्हारी कितनी रोज हम एक बहन के घर जाएं रोज ऐसा लड्डू स्वीट सब खाते रहे और उन्होंने कहा ये जो भ्रतृद्वीज है भाव ये रोज आनी चाहिए मधुमंगल ने कहा ताकि हमें लड्डू और सारे स्वीट्स खाने को मिले फिर भगवान वापस जब आए तो फिर पूरा कहर आ गया कह हाँ, इंद्र ने क्या किया फिर अपना विकराल रूप दिखाया तक बादल इतना बारिश भेजा कि हाथी का जो पांव होता है उतना बड़ा बड़ा एक बूंद हाँ इतना बड़ा बूंद गिरने लगे इतना बड़ा बड़ा भूंद और सारे गाय सब परेशान होने लगे सारे वृंदावन के लोग बोले कृष्णा कृष्णा आप हमारी रक्षा कीजिए तो कृष्ण ने कहा तो कृष्ण ने क्या किया गोवर्धन के पास खड़े थे तुरंत गोवर्धन को ऐसे उठाया उठा के अपने उंगली में उठा लिया और सबको बोला कि आप आ जाओ आ जाओ और इसके नीचे रखो तो ऐसे भगवान ने गोवर्धन को उठाया था और सारे वृंदावन के भक्तों की क्या की थी रक्षा की थी उन्होंने कहा ये गोवर्धन ही हमारे रक्षक है क्योंकि गोवर्धन ही साक्षात कौन है कृष्ण है वो कोई पहाड़ नहीं है हमारे ये सारे पहाड़ है हाँ लेकिन जो गोवर्धन है वो पहाड़ नहीं है वो कौन है कृष्ण है इसलिए गोवर्धन के ऊपर अभी पावने रखते वृंदावन आप जाते हो तो गोवर्धन के ऊपर क्या नहीं रखते पाव नहीं रखते इसलिए गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं हाँ गोवर्धन सबसे पहले प्रकट हुआ था गोलोक वृंदावन में कहा हुआ था गोलोक जहा कृष्ण अभि निवास करते हैं जहा राजा रानी ने एक बार पूछा कृष्ण मेरे लिए एक ऐसा सुंदर हाँ कुछ चीज आप प्रदान करो एक स्थान प्रदान करो जहां हम लीलाएं करेंगे तो कृष्ण ने अपने हृदय में देखा कि राधा रानी के लिए मेरे पास सबसे अच्छी भेंट क्या है तो जैसे हृदय में देखा तो भगवान के हृदय से एक छोटा सा एक बीच के रूप में छोटे से पत्थर के रूप में कोई चीज बाहर आके गिर गई सामने राधा रानी सारी गोपिया थी और वो छोटी सी चीज गिरी इतनी वो सबके सामने बड़ी बड़ी हो गई इतनी बड़ी हो गई कि पूरा बादलों से ऊपर ऊंचा हो गया हो बुरा पहाड़ बन गया इतना बढ़ता जा रहा था बढ़ता जा रहा था जब इतना बड़ा होने लगा कृष्ण ने अपना हाथ ऐसे रखा बोला अरे कहा जा रहे इतना बड़ा छोटा हो जा तो वो गोवर्धन थोड़ा हम ऊंचाई उसकी कम हो गई तो उस समय गोवर्धन का नाम क्या रखा था शतश्रंग क्या रखा था शताश्रंग मतलब हजारों या शत उनके ऊंचाएंगे ऐसे ऐसे थे उनके ऊपर तो फिर जब भगवान को ये जगत में अवतार लेना था तो कृष्ण को जब इस जगत में आना था तो कृष्ण ने राधा रानी को कहा कि राधा रानी मैं जा रहा जगत में प्रकट होने के लिए आपको भी मेरे साथ यहां अवतरित होना है राधा रानी ने कहा मैं नहीं जाऊंगी हा यदि ये तीन चीजें नहीं होगी जहा यमुना नहीं होगी गोवर्धन नहीं होगा हा और मैं वहां नहीं जाऊंगी तो कृष्ण ने क्या किया फिर जो उस आकाश में उस जगत में जो गोवर्धन था उनको इस हमारे पृथ्वी पर क्या किया भेज दिया और यमुना वगैरह सब आ फिर गए फिर राधा रानी भी प्रकट हो गई लेकिन गोवर्धन पहले यहाँ नहीं था वृंदावन में जहां भी हम जाते हैं ये कहा था हिमालय की ओर था वहां उनके पिता का नाम था द्रोन पर्वत क्या नाम था द्रोन, द्रोन पर्वत।, पर्वत उनके पिता थे तो उनके पुत्र के रूप में गोवर्धन का जन्म हुआ था जब गोवर्धन इस जगत में जन्मा तो काशी से एक मुनि गए पुलस्ते मुनि उन, ने कहा कि मैं अपने साथ इनको लेके जाना चाहता हूँ काशी में जरा शिवजी का स्थान है वहां कोई पहाड़ नहीं है उसके ऊपर मैं बैठ के जब करूंगा तो उस पर्वत को लेके अपने हाथ में लिया उस मुनि ने क्या नाम था उस मुनि का पुलस्त बोलिए मुनि लेके आ गए तो वो मुनि गोवर्धन को अपने हाथ में लेके आ गए और गोवर्धन ने कहा एक बार मुझे जा रखोगे मैं वहां से उठूंगा नहीं उधर ही बैठा रहूंगा तो जैसे हिमालय की ओर से गोवर्धन को ऐसे उठा उठा के पुलस्ते मुनि काशी की ओर जा रहे थे तो जब वृंदावन का एरिया आया तो गोवर्धन ने देखा अरे यही तो वो स्थान है जहा राधा कृष्ण प्रकट होते है बहुत सारे लीलाएं करते है तो उन्होंने क्या किया उस समय जो पुलस्त मुनि है हा, उनको सुसु आ गई और नेचर का कॉल आ गया वो चले गए और वो भूल गए कि ये जो पर्वत है उसको मैं नीचे रखूंगा तो फिर से उठेगा नहीं हाँ जब वो बाथरूम के लिए गए पुलस्तमुनि और आए वापस जो जिन्होंने गोवर्धन को रख दिया था उन्होंने गोवर्धन उठो, उठो, आपको बोला था एक बार मुझे नीचे रखोगे तो मैं फिर से उठूंगा नहीं तो फिर जो गोवर्धन है तब से कहा रहे वृंदावन में रहे जाम जाते फिर मुनि को बहुत क्रोध आया उस मुनि ने कहा कि हे गोवर्धन मैं तुम्हें साप देता हूं कि रोज तुम क्या करोगे जो ये तिल होता है ना छोटा तिल रोज उतना जमीन के अंदर चले जाओगे पहले गोवर्धन बहुत ऊंचा था बड़े बड़े चरने थे हा पूरा आकाश तक तो ऊंचा था बहुत लंबी कई हजारों मील उसकी लंबाई थी ऊंचाई थी लेकिन जब अभी तब से जब साप मिला तब से वो क्या हो रहा है छोटा छोटा छोटा छोटा अभी छोटा होते जा रहा है तो अभी जो गोवर्धन है और उसके आप परिक्रमा करते हैं तो वो कितना है 21 किलोमीटर का है कितना 21 किलोमीटर आप परिक्रमा करते हैं तो इस प्रकार से गोवर्धन के बारे में बहुत कुछ है और भगवान का बहुत प्रिय है गोवर्धन में हमेशा कृष्ण रहते थे दिन भर अपने गवों के साथ अपने सारे मित्रों के साथ तो इसलिए कहा गया है आज भी हजारों लोग गोवर्धन की परिक्रमा करने जाते हैं और गोवर्धन की कृपा प्राप्त करते हैं तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने भी स्वयं गोवर्धन की परिक्रमा की थी सबसे पहली परिक्रमा किसने की थी कृष्ण ने और वृंदावन के भक्तों ने वृंदावन वासियों ने फिर बाकी सारे भक्त लोग महान महान भक्त आते और परिक्रमा करते आज भी वहां इतने लोग भक्त है कि जो कार्तिक में दिन में दो परिक्रमा करते कितने दो दो या तीन बार इतना चलते हैं एक परिक्रमा करने में हमारी हालत खराब हो जाती है हाँ हमें साइकिल रिक्शा की याद आती है हाँ लेकिन आज भी कई भक्त दो बार तीन बार गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं और गोवर्धन की कृपा प्राप्त करते हैं गिरिराज गोवर्धन के प्रभुपाद के वृंदावन राम के कृष्ण बलराम के ताय गर्लफ्रेंड फ्रे मन दे